गीता तत्व चिंतन ज्ञान प्राप्ति का उपाय तो यहाँ पर कहा कि जो ज्ञान और श्रद्धा से हीन है तथा साथ ही संशयी है ऐसा व्यक्ति विनष्ट हो जाता है श्लोक के उत्तरार्थ में विनष्ट होने का अर्थ बतलाते हुए कहा है कि संशयी व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है न परलोक है और न सुख है संशय करने वाला व्यक्ति न तो इस्लोक में प्रतिष्ठा पाता है और न अपना परलोक ही सुधार पाता है क्योंकि उसे हर बात में संदेह बना रहता है यह संशय के कारण किसी पर विश्वास नहीं कर पाता सोचता है कि ईश्वर है भी या नहीं मरने के बाद भी क्या जीव बचा रहता है अथवा यही एक जीव सब कुछ है बंधन मोक्ष आदि की बातें वास्तविक है अथवा कोरी कल्पना महात्मा लोग त्याग वैराग्य की जो सब बातें कहते हैं उनमें कोई तथ्य है भी या सब कुछ अर्थहीन है 200 सौ व्यक्ति का चित्रण संशयी चित्रण करने के लिए प्रवचन करने वाले लोग एक किस्सा कहा करते हैं एक व्यक्ति ने अपने नौकर से कहा देखो घर में अमुक बीमार है जाओ जल्दी से अमुक वैद्य को बुला लाओ यह सुनकर नौकर के मन में तरह तरह के संदेह उठने लगे अच्छा मैं गया और वैद्य नहीं मिले तो तब तो जाना ही व्यर्थ हो गया फिर सोचा अच्छा वैद्यराज मिल भी गए पर दूसरे कामों में लगे रहने के कारण आना स्वीकार नहीं किया तो तब भी जाना व्यर्थ हो जाएगा फिर तीसरा विचार उठा अच्छा अगर वे आ भी गए पर उनकी दवा से कोई लाभ ना हुआ तो तब भी जाना आना व्यर्थ हो जाएगा नौकर ऐसे ही संदेहों में डूबता उतरता खड़ा रहा स्वामी ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे तत्काल नौकरी से निकाल दिया संशयी व्यक्ति की ऐसी ही दुर्दशा होती है घर के लोग तो उसके अप, उससे अप्रसन्न रहते ही हैं समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं कर पाता इसलिए संसार में उनके लिए सुख नाम की कोई वस्तु नहीं रहती और चूँकि परलोक के संबंध में उसकी कोई आस्था नहीं इसलिए उसने अपना प्रलोभ भी बिगाड़ ही लिया है यदि संशयी व्यक्ति अज्ञ है पर उसमें श्रद्धा है तो श्रद्धा के बल पर आचार्य और शास्त्रों की बातों पर विश्वास करते हुए वह अपने संशयों को दूर कर सकता है पर लेकिन यदि वह ज्ञानी श्रद्धा विहीन है तो उसका ज्ञान उसके लिए डुबाने वाला ही सिद्ध होगा तारने वाला नहीं संस्कृत में एक सुभाषित है अज्ञ सुखमाराध्य सुखतर आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अभी तम नरम न रंजयती अर्थात जो अज्ञानी है कुछ भी नहीं जानता उसे सिखाया जा सकता है जो विशेषज्ञ है विशेष रूप से जानता है उसे संकेत मात्र से ही कोई भी बात सिखलाई जा सकती है पर जो थोड़ा सा ज्ञान पाकर दुर्विदग्ध यानी अभिमानी हो गया है उसे तो साक्षात ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते तो जिस संशयी में श्रद्धा है पर ज्ञान नहीं है वह प्रथम कोटि का है जिसमें श्रद्धा और ज्ञान दोनों है वह दूसरी कोटि का है परंतु जिसमें श्रद्धा नहीं पर ज्ञान है वह तीसरी कोटि का है और उसके संशय को ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते